समाधिपर योग प्रदीप सूत्र पंद्रह न जातु काम काम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवावर्धते विषयों की कामना विषयों के भोग से कभी शांत नहीं होती है किंतु हवि डालने से अग्नि की ज्वाला के सदृश और अधिक बढ़ती है इसी प्रकार भरती हरि जी ने कहा है भोगान न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तपतम वयमेव तपता कालो न जा वयमे जाता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा अर्थात भोग नहीं भोगे गए भोगों को हमने नहीं भोगा किंतु हम ही भोगे गए तप नहीं तपे हम ही तप गए समय नहीं बीता किंतु हम ही बीत गए तृष्णा जीर्ण नहीं हुई किंतु हम ही जीर्ण हो गए वैराग्य की चार संज्ञाएं नाम है यतमान व्यतिरेक एक और वशीकार पहला यतमान चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप राग द्वेष आदि दोष ही इंद्रियों के अपने अपने विषयों से प्रवर्तक है उन राग द्वेष आदि दोषों का बार बार चिंतन रूप प्रयत्न जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त न कर सके यत्मान संज्ञक वैराग्य है दूसरा व्यतिरेक फिर विषयों में दोषों के चिंतन करते करते नृवृत्त और विद्यमान चित्त मल रूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय अर्थात इतने मल मलनृवृत्त हो गए हैं इतने नृवित हो रहे हैं इतने निवृत्त होने वाले हैं इस प्रकार जो नृवृत्त और विद्यमान चित्त मनो का पृथक पृथक रूप से ज्ञान है वह व्यतिरक संज्ञक वैराग्य है तीसरा एकेंद्रिय जब यह चित्त मल रूपी रागादिदोष बाह्य इंद्रियों को तो विषयों में प्रवृत्त करने में असमर्थ हो गए हों किंतु सूक्ष्म रूप से मन में बने रहें जिससे विषयों की सन्निधि से चित्त में फिर क्षोभ उत्पन्न कर सके तब यह वैराग्य की अवस्था एकेंद्रीय संज्ञक है चौथा वशीकार सूक्ष्म रूप से भी जब चित्त के मल रागादि दोषों के निवृत्ति हो जाए और दिव्य अदिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी उपेक्षा बुद्धि रहे तब यह तीनों संज्ञाओं से परे वशीकार संज्ञक वैराग्य है अर्थात यह ज्ञान की ममैते वश्या नाहमे तेम वश्य नेरे ये वशीभूत हैं मैं इनके वशीभूत नहीं हूँ ये पहली तीन भूमि वाले वैराग्य निरोध के साक्षात हेतु नहीं हैं निरोध का साक्षात हेतु चौथी भूमि वाला वशीकार संज्ञक वैराग्य ही है इसलिए सूत्रकार ने इसी का वर्णन किया है किंतु यह भूमि पहली तीन भूमियों को क्रम से लांघकर ही प्राप्त होती है इसका दूसरा नाम अपर वैराग्य है इसका फल सम्प्रज्ञा समाधि है जिसकी सबसे ऊंची भूमि पुरुष और चित्त की भिन्नता प्रतीत कराने वाली विवेक ख्याति है किंतु यह भी त्रिगुणात्मक चित्त की ही एक वृत्ति है इससे विरक्त हो जाना परवैराग्य है जिसका फल असम्प्रज्ञा समाधि है